श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ तीस इकतीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी डॉक्टर कह रहे हैं जी हाँ श्री राम कृष्ण मैं बेहोश नहीं हूँ डॉक्टर समझ गए कि श्री रामकृष्ण को ईश्वरावेश है इसलिए उत्तर में कहा हाँ आप खूब होश में हैं श्री राम कृष्ण हंस गाने लगे मैं सुरापान नहीं करता किंतु जय काली कह कह कर सुधापान करता हूँ इससे मेरा मन मतवाला हो जाता है पर लोग बोलते हैं कि मैं सुरापान करके मत हो गया हूँ गुरु प्रदत्त रस को लेकर उसमें प्रवृत्ति रूपी मसाला छोड़कर ज्ञान कलार शराब बनाकर भाड़े में छान लेता है मूल मंत्र रूपी बोतल से ढालकर मैं तारा तारा कहकर उसे शुद्ध कर लेता हूँ और मेरा मन उसका पान कर मतवला हो जाता है प्रसाद कहता है ऐसी सुरा का पान करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है गाना सुनकर डॉक्टर को भावावेश सा हो गया श्री रामकृष्ण को भी पुनः भावावेश हो गया उसी आवेश में उन्होंने डॉक्टर की गोद में एक पैर बढ़ाकर रख दिया कुछ देर बाद भाव का उपशम हुआ तब पैर खींचकर उन्होंने डॉक्टर से कहा आहा तुमने कैसी सुंदर बात कही है उन्हीं की गोद में बैठा हुआ हूँ बीमारी की बात उनसे नहीं कहूँगा तो और किससे कहूँगा बुलाने की आवश्यकता होगी तो उन्हें ही बुलाऊँगा यह कहते हुए श्री राम कृष्ण की आंखें आंसूओं से भर गई वे फिर भाभा हो गए उसी अवस्था में डॉक्टर से कह रहे हैं तुम खूब शुद्ध हो नहीं तो मैं पैर न रख सकता फिर कह रहे हैं शांत वही है जो राम रस चखे विषय है क्या उसमें क्या है रुपया पैसा मान शरीर सुख इनमें क्या रखा है ऐ दिल जिसने राम को नहीं पहचाना उसने फिर पहचाना ही क्या बीमारी की इस अवस्था में श्री राम कृष्ण को भावावेश में रहते देखकर भक्तों को चिंता हो रही है श्री राम कृष्ण कह रहे हैं उस गाने के हो जाने पर मैं रुक जाऊंगा हरि रस मदिरा नरेंद्र एक दूसरे कमरे में थे बुलाए गए गंधर्वोपम कंठ से नरेंद्र गाने लगे भावार्थ अ मेरे मन हरि रस मदिरा का पान करके तुम मस्त हो जाओ मधुर हरि नाम करते हुए धरती पर लोटो और रो हरि नाम के गंभीर निनाश से गगन को छा दो हरि हरी कहते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा कर नाचो और सब में इस मधुर हरि नाम का वितरण कर दो ऐ मन हरि के प्रेमानंद रस रूपी समुद्र में रात दवा दीवा तैरते रहो हरि का पावन नाम ले लेकर नीच वासना का नाश कर दो और पूर्ण काम बन जाओ श्री राम कृष्ण और वह गाना चिदानंद सागर में नरेंद्र गा रहे हैं भावार्थ चिदानंद सागर में आनंद और प्रेम की तरंगे उठ रही हैं उस महाभाव और रासलीला की कैसी सुंदर माधुरी है डॉक्टर सरकार ने गानों को ध्यानपूर्वक सुना जब गाना समाप्त हो गया तो उन्होंने कहा यह गाना अच्छा है चिदानंद सागर में डॉक्टर को इस प्रकार प्रसन्न देखकर कर श्री रामकृष्ण ने कहा लड़के ने बाप से कहा पिताजी आप थोड़ी सी शराब चख लीजिए और उसके बाद यदि मुझसे कहेंगे कि मैं शराब पीना छोड़ दूँ तो छोड़ दूंगा शराब चखने के बाद बाप ने कहा बेटा तुम चाहो तो शराब छोड़ दो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं स्वयं तो अब निश्चय ही न छोड़ूंगा डॉक्टर तथा अन्य सब हंसते हैं उस दिन माँ ने मुझे दो व्यक्ति दिखाए थे उनमें से एक तुम डॉक्टर थे उन्होंने यह भी दिखाया कि तुम्हें बहुत ज्ञान होगा पर वह शुष्क ज्ञान रहेगा डॉक्टर के प्रति मुस्कराते हुए पर धीरे धीरे तुम नरम हो जाओगे डॉक्टर सरकार चुप रहे